ही होता है शुद्ध। शुद्ध को जीव में होता है अच्छा और मुक्त स्वभाव क्योंकि शुद्ध हो गया और बुद्ध हो गया ज्ञान स्वरूप भी हो गया और आगंतु का पाप नहीं है आगंतु का पाप तब तक हो सकता है जब तक ज्ञान नहीं है अभी हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं किंतु अगर ज्ञान नहीं है वासना से प्रेरित होकर के कभी पुनः पाप कर ले सकता है किंतु शुद्ध होने के बाद अगर बुद्ध भी हो गया ज्ञान भी हो गया तो फिर आगे और कभी बद्ध होने का ए... ये नहीं है संभावना भी नहीं है इसलिए सर्वदा चित्त शुद्ध होने के बाद ही जाकर के ज्ञान होता है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मुक्त स्वभाव अर्थात पुनः उसको बद्ध होने का कोई और निमित्त भी नहीं रहेगा इस प्रकार की परमात्मा का स्वभाव है एक हा परमार्थ हा सन परमार्थ अगर एक हुआ इसके लिए प्रमाण देते हैं एकम एव अद्वितीयम ये कौन सा श्रुति है एकम एकमेव अद्वितीयम न सदैव स्वमें इदम अग्र आशीर् एकमेव अद्वितीय चांदोज ये तत्व प्रकरण है ना प्रसिद्ध प्रकरण है इत्यादि श्रुतिभ्य ये सब श्रुति से और परमार्थ एक है सन ये हो गया और असद अन्यत इसको छोड़ के बाकी जितने हैं ये सब असद हो गए अगर परमात्मा ही एकमात्र सद हुआ बाकी सब असद हो गया अभी पूर्व पक्ष का शंका है मर्था यम उपासना तरी किमर्था यासना उपदिष्टा तरह ही यहाँ ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि बाक्य का आदि में दिया है यदि यदि देते हैं तो उसका परिपूर्वक तरी आना पड़ेगा अगर ऐसा है तब तो हम हिंदी में भी कहते हैं तरी किमर्थ इम उपासना उपदिष्टा फिर ये उपासना क्यों कहा गया एक ही तो है तो फिर उपासना कौन करेगा किसका करेगा और एक ही है और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है इस प्रकार की पुरुपक्ष का शंका टीका में तस्व परमार्थतः सत्व प्रमाणम आह जो एक एवं पर आत्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा गया ये परमार्थ सत्य है इसके लिए प्रमाण दे दिए भाष्य में एकम एवं अद्वितीय अच्छा आगे टीका में द्वैत प्रतीतेर मिथ्या द्वैत विषयत् अविरोधम आह तो एक एवं सत्य कैसे हो जाएगा द्वैत प्रतीति हो रही है तो एक कैसे होगा इसलिए कहते हैं द्वैत प्रतीतर मिथ्या द्वैत द्वैत द्वैत मिथ्या हटाने से विषया तो द्वैत की जो प्रतीति होती है ये प्रतीति का विषय जो है वो मिथ्या है द्वैत द्वैत मिथ्या है तो होने से अविरोधम एक जो सत हो गया अधिष्ठान और उसमें जो प्रतीति हो रहा है द्वैत ये द्वैत प्रतीति मिथ्या है अधिष्ठान सत है ये दोनों में विरोध होगा द्वैत प्रतीति मिथ्या है और अधिष्ठान सत है ये दोनों में कोई विरोध होगा हो रज्जु यहाँ एक है और किसी को माला किसी को सर्प किसी को दंड किसी को जलधारा दिख रहा है अभी ये द्वैत दिख रहा है नाना तो दिख रहा है अधिष्ठान एक है इसमें विरोध होगा अभी अधिष्ठान औदि, और जो अध्यक्षता इसमें कोई विरोध होगा अभी मतलब यहाँ और विरोध नहीं है पूरा पक्ष कहता है विरोध नहीं तो तो है यहाँ मिथ्या तो निश्चय है इसलिए विरोध नहीं है जब जान लिया ये मिथ्या है बोल करके तब तक विरोध नहीं है जब तक ये मिथ्या नहीं है तब तो रजु दिखेगी क्या तो रजू दिखेगी नहीं तो फिर विरोध कहाँ है इसलिए भिन्न सत्ता में कभी भी विरोध नहीं होता है एक ही सत्ता में विरोध होता है कहते ना ये विरोध कब होता है दोनों अगर रजो वाले हैं तभी तो विवाद करते हैं एक सत्व है एक रज है विवाद नहीं करेंगे एक रजो है एक तमो है तो भी विवाद नहीं करेगा तमो कहेगा हमको तो सोने दीजिए बाकी तो जो होना है दीजिए तो दोनों समान होने से विवाद होता है ये भिन्न सत्ता को हो गया क्योंकि द्वे मिथ्या हो गया समान अर्थात तो जो दोनों समान अगर सत्ता वाला होंगे समान सत्ता तो समान गुण वाला होंगे यहाँ समान और सत्ता कहते हैं व्यावहारिक दृष्टांत तो दे दिया समान गुण वाले होंगे यहाँ समान सत्ता होने से ही विरोध होगा ना कल्पित तो सर्प और अधिष्ठान रजू ये दोनों का बीच में कभी विरोध होगा होगा तो रहेंगे कैसे वो दोनों रह नहीं पाएंगे ये दोनों का कोई विरोध नहीं है विरोध कब होता है कहते हैं समानाधिकरण एक स्थान पर हो जाए विरोध होगा जिस समय में रज्जु है उस समय में सर्प की और स्थिति नहीं है जिस समय में सर्प दिख रहा है उस समय में रज्जु का ज्ञान नहीं है इसलिए एक का ही तो ज्ञान हो रहा है एक का ज्ञान होने से विरोध कौन किसका किसके साथ होगा और दोनों का जब ज्ञान हो रहा है कहते हैं एक तो बाधी तत्व न ज्ञात हो रहा है तो फिर वो क्या विरोध करेगा सम में विरोध होता है विषम में विरोध नहीं है अधिष्ठान पारमार्थिक सत्ता और ये जो द्वैत दिख रहा है ये व्यावहारिक सत्ता तो भिन्न सत्ता में विरोध नहीं होता इसे विरोध भी नहीं है भाष्य में इसको कह दिया अंतिम पंक्ति में बीच में था असत अन्यत बाकी तो सब असत है टीका में आगे अद्वैत से एव वस्तुत्व ध्यान विधि विरोधम आह अगर अद्वैत ही, ही वास्तव हुआ एक ही है फिर ध्यान कर पाएगा कौन करेगा किसका करेगा तो ध्यान विधि विरोध हो जाएगा पूर्व पक्ष ये दोष दिखा रहे भाष्य में कहा कि किमर्था यम उपासना उपदिष्टा फिर उपासना क्यों उपदेश किया गया है टीका में उपासना उपदेश समय वो विषद यती पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति अगर कह देगा उपासना कहीं नहीं कहा गया सिद्धांत ऐसा नहीं कहेगा पूर्व पक्ष इसको मन में रख करके कहता है कि वेद में ये सब जागा में उपासना कहा गया है इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि उपासना नहीं कहा गया है और उपासना के लिए भेद दृष्टि चाहिए इसलिए आपको भेद स्वीकार करना पड़ेगा उपासना कहाँ कहा गया है कहते हैं खात्मा वा अभ्यो, अभ्यो, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो इति तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ते याज्ञ बोल्के जी किसको कहते हैं मैत्री को कहते हैं ये वृदारण्य कहे ये दो चार में है और मैत्री ब्राह्मण दो बार आए हैं। एक द्वितीय अध्याय में भी आए हैं और चतुर्थ अध्याय में भी आए हैं। तृतीय अध्याय तो जो जनक राजसभा वाला जो जल्प कथा चतुर्थ अध्याय में आरंभ हुआ है जनक और याज्ञ बल का जहाँ बाद कथा गुरु शिष्य संवाद तो उसके आगे ये आता है मैत्रेय ब्राह्मण आता है तो? के है के के जी। जनक जी का बहुत है जनक जी का तो जहाँ भी विद्वान मिलते थे उनके पास जाकर के वो विचार करते थे वो तो उनका और दूसरा है कि आप अगर महाभारत का शांति पर्व देख सकते हैं महाभारत का अन्य सो विवाद पर्व महाभारत का शांति पर्व उसका ज्ञान खंड उसमें जनक का बात आए हैं, कम से कम वहाँ तो चार पाँच जनक है कल्प में तो ये सब होंगे अन्य अन्य जन औसिया है तो, आत्मा व अरे द्रष्टव्य वहां याज्ञ बल जी मैत्री को ये कहते हैं तो यह क्या उपासना हो गया ये तो द्रष्टव्य है ये विधि कहते हैं कहते हैं निधिध्यासन है जो निधिध्यासन है वो निर्गुण उपासना है सगुण उपासना तो अन्य उपासना होता है निधिध्यासन निर्गुण उपासना तो निधिध्यासन और ज्ञान में अंतर है कि जब तक उद्यम तब तक निधिध्यासना अर्थात इसको कहा जाएगा निर्गुण उपासना जब स्वाभाविक तब तो वो ज्ञान है तो इसलिए स्वाभाविक ही कब होगा कहेंगे हमको बहुत दिन से तो कभी कोई मतलब विपक्षी भाव आया नहीं मतलब ये तादात्म्य हुआ नहीं मैं जीव हूँ इस प्रकार के बोध हुआ नहीं तो इस और जगत में सत्य तो बुद्धि हुआ नहीं जब भी जगत में व्यवहार करता है अंदर में ये मिथ्या तो भाव को रख करके ऊपर में व्यवहार करता है इसलिए मिथ्या तो बुद्धि और मतलब सत्य तो बुद्धि आया नहीं तो इसलिए स्वाभाविक कहेंगे कैसे निश्चय हो जाएगा स्वाभाविक जब बलवत्ारब्ध हो भोग देने के लिए आएगा उस समय में तो आध्यात्मिक होगा नहीं होगा ये कैसे कहेंगे तो इसलिए अर्थात ज्ञानी साधारण तो नहीं कहेगा कि हम तो ज्ञानी हैं क्यों कौन जाने आगे बलव प्रारब्ध आकर करके फिर में कराएगा अब पंचदशी का थोड़ा छूट दे दी अधिक वो कहते हैं कि ज्ञानी है किंतु प्रारब्ध जिस भोग करना पड़ेगा ज्ञानी को ही प्रारब्ध भोग करना पड़ेगा इसलिए ज्ञानी में ज्ञान लैस स्वीकार किया गया है जिस समय में, में ज्ञानी प्रारब्ध भोग करेगा और ज्ञानलैस के चलते तादात में हो जाएगा और मेरे को दुख हुआ मेरे को सुख हुआ इस प्रकार की मानसिकता है किंतु तो अन्य शास्त्रकार लोग इसको थोड़ा इतना स्वीकार नहीं करते कहते बिल्कुल जब नहीं होगा अगर कभी भी और ये विपरीत ज्ञान ये नहीं होना है तो ये निधिध्यासन यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये जो आत्मा आत्मावार द्रष्टव्य ये निधिध्यासन होने से ये भी उपासना है सिद्धांती कहेगा तो ये निधिध्यासन है निधिध्यासन भी एक उपासना है किन्तु ये द्वैत उपासना से भिन्न है ये अद्वैत उपासना है इसलिए पूर्व पक्ष किंतु इसको अद्वैत उपासना मान करके नहीं कह रहा है वो इसको द्वैत उपासना मान करके ही कर रहा अच्छा, कह रहा है आत्मा वाव अरे द्रष्टव्य अच्छा आगे टीका में त्रत ही निधिध्यासितव्यमती उपासना उपदृश्यते हैं पूर्वपक्ष कह रहा है तत्री अर्थात ये जो आत्मा वाव अरे द्रष्टव्य वाक्य में निधि शब्द कह करके या ध्यान शब्द ध्येय चिंताएँ धातु व्यवहार हुआ है इसलिए यहाँ उपासना उपदेश किया गया है और आगे टीका में यत्मा इत्याद विजिज्ञासी तव्य इति ध्यान विधि य आत्मा अपहतपापमा बीजरो विमृत्यु विशोक और अपिपाश ये सब ये कहाँ का श्रुति है ये आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु बीज भिज, ये, ये अभी विचार चल रहा है ना ब्रह्म सूत्र में ये दोहरा अधिकरण का बात है प्रजापति आगे कहते हैं ये बात इंद्र को ये पहले अर्थात दोहरो अधि मतलब दोहर प्रकरण में आया है आगे फिर प्रजापति इंद्र विरोचन ये दोनों को इंद्र विरोचन का नहीं है पहले प्रजापति ये घोषणा करते हैं जो इसको जान लेगा आत्मा अपहत पापमा अपहत पापमा अर्थाप पाप, पाप, पाप रहित और विशोक विजय वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है वो मुक्त हो जाता है इसको सुन करके इंद्र विरोचन दोनों आए थे प्रजापति के पास स विजिज्ञासितव्य तद्भाविजिज्ञासितव्य ऐसे वहाँ वाक्य है इति ध्यान विधि यहाँ भी ध्यान विधि है भाष्य में ये आत्मा अपहत पापमा ये दूसरा ध्यान विधि है ये आत्मा अपहत पापमा अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं स क्रतुम कुर्भित ये आया था सर्वत्र प्रसिद्ध उपदय ऐसे ब्रह्मसूत्र में अधिकरण था सर्व खलु ब्रह्म ब्रह्मा नीति शांतम उपासित स क्रतुम कुर्वीत इस प्रकार की वहाँ मंत्र हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म इति शांत उपासित ये सब ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म है तो फिर चित्त विक्षेप का कोई कारण नहीं है तो शांत होकर के उपासना करें आगे कहते हैं स क्रतुम क्रतुम कृवित अर्थात संकल्प करे, संकल्प करे तथा चिंतन करे, चिंतन करता अर्थात तो ये सब कुछ ब्रह्म है इस प्रकार की बार बार चिंतन करें तो करने से क्या होगा कहते हैं स यथा स यथा यथा उपासते तथा तथा भवती इसी प्रकार के मुद्गल उपनिषद का वाक्य है ठीक इसी प्रकार के नहीं है थोड़ा आसपास से जैसे जैसे उपासना करेगा जिस प्रकार के क्रतु क्रतु संकल्प करेगा इसी प्रकार की उसका जीवन होगा क्योंकि ये गीता में एक श्लोक है ये यथा माम प्रपद्यंत ताम तथे उसका अर्थ अलग है वहाँ कहता है कि ये यथा माम प्रपद्यंत जो मेरे को जैसे बुद्धि से उपासना करते हैं ताम तथे अहम भजाम्य हो मैं उनको उन्ही प्रकार से अनुग्रह करता हूँ किंतु यह अंतक योग यंग यो, यंग यो भाव स्मरण अपि त्यज त्यंते कले वरम तम तम ए व्यकते सदा तद भाव भावित तो ये इसी मंत्र के ऊपर वो श्लोक आया है जैसे क्रतु करेगा ऐसे ही आगे अंत काल में ऐसे ही बुद्धि होगी तो फिर आगे उसी प्रकार की जन्म प्राप्त करेगा अच्छा आगे टीका में स क्रतुम इत स शब्देन समाधिमान अधिकारी परामृश्यते सक्रतुम कुर्वित क्रतु कौन कर पाएगा कहते हैं सशब्देन समाधिमान अधिकारी समझो जिसका है वही ये क्रतु में अधिकारी अर्थात तो उपासना वही कर सकता है जिसका चित्त में विक्षेप नहीं है अत्यधिक वासना होने से उपासना भी नहीं होता है चित्त विक्षिप्त रहता है द्वनबिपणी दी है रीति संकल्प अद्यवसा ध्यान य तो क्रतु कुर अर्थ तो ध्यान करे आगे भाष्य में आत्मा उपासित उपासीता इत्यादिश्रुतिभ्य आत्मा उपासित ये बृहदारण्यकमे एक चार है त तो, तेक तेक आहुति अग्रे ये इसको क्यों अव्याख्तब्राह्मण त तो, औ औषध पहले था तो उसे तद्ययकम आहुरित अग्र तद्ययकम अव्याकृत अभ्याकृ, तद्ययकम अव्याकृतम आहु इति अग्रह इस प्रकार के मंत्र हैं एक चार सात में वो मंत्र है आत्मा इत उपासित तो इसको विद्या सूत्र कहते हैं वृदारण्य में विद्या सूत्र है कि सूत्र है, है दोनों ही प्रथम अध्याय में वृदारण्य का प्रथम अध्याय उपासना पर्व है आगे द्विय दो तीन चार पाँच ये ज्ञान का विचार है दो तीन चार पाँच तो फिर उपासना है तो ये प्रथम अध्याय में दोनों सूत्र हैं आत्मा इति एव उपासित तो ये हो गया कि इसको कहते हैं विद्या सूत्र उपासना करें और अविद्या सूत्र कहते हैं अन्यो असो अन्यो अहमति न सैद पशु स देवान ऐसे आगे मंत्र हैं उपास्य अन्य है मैं उपासक अन्य हूँ इस प्रकार की जो मानता है न स वेद पशु वो देवताओं का पशु जैसा है अज्ञानी हो करके उपासना करना आत्मा इति इतव उपासित इति शब्द जोड़ते हैं अर्थात तो इसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है उपासना करना है टीका में अद्वैत वस्तुत्व कर्म विधि विरोधो अभी प्रसरती त्याह। अगर वास्तव होगा उपासना विधि में तो विरोध होगा अभी कहते हैं कर्म विधि में में भी विरोध होगा भाष्य कर्माणी च अग्निहोत्राधीनी नी। कर्मा यहाँ तो कहती तो है अर्थात कर्म अग्निहोत्रादि ये सब में भी विरोध होगा आगे टीका में कहते हैं थोड़ा पाठ संशोधन करना है टीका में उपदिष्टानी दी होना चाहिए वी हो गया वो को काट करके दो लिखना है उपदिष्टानी इति पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अंतिम पंक्ति में आया था कि अगर आत्मा एक है वही सत है उसको छोड़ करके अन्यत असत किमर्थन उपासना कहता अभी यहाँ कहते हैं कर्मा च अग्निहोत्रा उसके साथ ही वाक्य से अन्वय करना है किमर्थन उपदिष्ट संबंध है कर्म भी श्रुति में क्यों कहा गया उपासना भी क्यों कहा गया अगर अद्वैत है तो टीका में अद्वैताधिकारीणों तर प्रति विधिद्वयम सवकाश में परिहर अद्वैताधिकारी अधिकारी अंतरम प्रति अद्वैताधिकारीणो इसमें विभक्ति क्या होगी अद्वैताधिकारी अधिकारी अंतरम प्रति विधिद्वयम सवकाश हाँ अद्वैत से अधिकारी हो गया उसमें विभक्ति अद्वैत अधिकारीणो अधिकारी अंतर पंचमी अद्वैत अधिकारी से अधिकारी अंतरम प्रति ये विधिद्वयम अद्वैत तो अधिकारी हो गया जो उत्कृष्ट दृष्टि वाला उससे जो अधिकारी अंतरम मंद मध्यम दृष्टि वाले उनके प्रति विधिद्वयम विधिद्वयम अर्थात तो उपासना कर्म कर्म उपासना ये दोनों बुद्धि सावकासम इति परिहरति परिहार करते हैं श्रेणु भाष्य में श्रेणु तत्र कारणम यहाँ से सिद्धांति कहाँ यहाँ तो पूर्व पक्ष ग्रंथ हो तो गया सिद्धांति कहता है कि श्रेणु तत्र कारण उपासना और कर्म क्यों विधान किया गया है इसका कारण सुनो ठीक है तत्र इति सुन उपदेशः उपासनाउपेश कर्मोपदेश गृह्य में जो कहा ना श्रेणु तत्र कारण तत्र अर्थात कुत्र कहते हैं उपासना कर्मोपदेश इसमें कारण क्यों उपदेश किया गया इसमें कारण सुन टीका मै आगे तदव कारण अक्षरयोजनया प्रकटय तदेव कारणम उपासना कर उपाससना कर्मा चाही तो कहते हैं उसका अक्षर योजना श्लोक का अक्षर का योजना अन्वय दिखा करके उसको कहते हैं भाष्य में आश्रम श्लोक में कहा आश्रम त्रिविधस त्रिविधा तो आश्रम भाष्यकार कहते हैं आश्रमीण आश्रम का अर्थ आश्रमीण आश्रमीण में क्या प्रत्यय हो गया इन और आश्रम में सामनाथ कह सदिभ्यो अच्छा यहाँ तो इनठनो आश्रम का अर्थ आश्रमीण आश्रमी अर्थात आश्रमो अश अस्थित आश्रम यश्रमा यही आश्रमीण अर्थात अधिकृता जो अधिकारी है वेद विहित कर्म और उपासना में जो अधिकारी है आगे भाषण में कहते हैं वर्ण नश्च आश्रम कहने से वर्णी भी ग्रहण हो गए वर्ण आश्रम ये लोग अधिकारी होते हैं मार्गगाह मार्ग में चलने वाले वेद प्रदर्शित मार्ग में चलने वाले मार्गगाह टीका में आश्रम शब्देन आश्रमीणों गृह्यता वर्णिन कथम गृह्यर आशंक्य आह पूर्वपक्ष कहता है कि श्लोक में आश्रम शब्द कहा गया है आश्रम शब्द से आश्रमी को ग्रहण कर ले ये तो चलेगा किंतु वर्णिनों को कैसे आप ग्रहण कर लिए वर्ण तो ये कैसे ग्रहण कर लिए इसके लिए भाष्य में कहते हैं आश्रम आश्रम आश्रमश्य में आश्रमशवाद आश्रमशब्दी प्रद प्रदर्शना एक आश्रम आश्रमश प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन अर्थात उपलक्षण आश्रम के लिए अर्थात वो वर्ण को भी ग्रहण करवाएगा उपलक्षण है उपलक्षण का लक्षण क्या है त्राहक सी तरग्राहक तो स्वयं का ग्रहण कराएगा उसका है? इतर ग्रहण स्वग्राहक सत्य स्वेतर ग्राहकत्वी कूद्र ब्यावर्त नाम एवं ग्रहणार्थम मार्गगा इति विशेषणम विशेषण तो, क्योंकि वैदिक संस्कार वैदिक संस्कार अर्थात जो उपनयन संस्कार और उपनयन संस्कार होने से वेद अध्ययन नहीं हो पाएगा वेद अध्ययन नहीं होने से जो ये शूद्र वर्ण में होते हैं उनके लिए वेद विहित मार्ग मतलब वेद विहित या अनुष्ठान अथवा ये उपासना कर्म उपासना ये उनके लिए अर्थात कार्यकारी नहीं है तो इसलिए भगवान व्यास जी ये सब पुराण बनाए हैं उसमें सब वही समान उपासना समान नहीं थोड़ा अलग प्रकार की उपासना और कर्म ये सब विधान किया गया है तो प्रत्येक आश्रमियों को मुक्त होने का अधिकार तो पूर्ण है और वृद्धारायण के श्रुति में जैसे मुक्त हो गया तो सब कोई ब्राह्मण हो गया किंतु मार्ग सभी का अलग अलग है और मार्ग सबका अलग अलग विधान करने का तात्पर्य ये ही है कि सबका जो बुद्धि का संस्कारित स्तर तो तत्जन्य तो शुद्धता ये भिन्न भिन्न होता है इसलिए जिसका जैसे सामर्थ्य हो उसी मुताबिके रास्ता का मार्ग का उपदेश करना ये शास्त्रकारों का कर्तव्य है तो इसलिए ये पुराण में सब वो मार्ग का उपदेश किया गया है सभी के लिए जो ग्रहणीय है तो शूद्रां व्यावर्त्य त्रैवर्णिका एवं ग्रहणार्थम मार्गगा इति विशेषण भाष्यकार कह दिए द्वितीय पंक्ति में वर्णिन मार्गगा मार्ग अर्थात गा, मार्ग तो ये ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और दूसरों के लिए इसे पुराण इत्यादि में भी कथन हुआ है टीका में त्रैविध्य में आकांक्षा द्वारा ये, ये जो तीन प्रकार के हो गए इसको आकांक्षा कैसे तीन आश्रम, इसको यह, ये तीन प्रकार के आश्रम इसको बताते हैं भाष्य में हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट ये तीन प्रकार के आश्रम हो गया ठीक में कार्य ब्रह्म विषयत्वाद निकृष्टत्व हीन दृष्टि का क्या अर्थ है कार्य ब्रह्म विषय ऐश्वर्य जगत में ये जो, जो श्रेष्ट जगत इसमें अधिक महत्व और मध्यमत्व कारण ब्रह्म विषयत्वात मध्यमत्व जो मध्यम होते हैं वो कारण ब्रह्म उनका ध्यान का विषय होता है कार्य में अधिक ये महत्व नहीं रहता है और उत्कृष्टत्व अद्वैत विषयत्वाद इति उत्कृष्ट दृष्टि अद्वैत को विषय करेगा शुद्ध चित्त होने से एवं पूर्वाधव व्याख्याय उत्तराध्याक योग्य पूर्वार्ध श्लोक का पूर्वार्ध श्लोक का उत्तरार्ध हुआ उपासना उपदेश्टा, उपदेश्टे यम उत्तरार्धसनापदेषा उपदेषे कहा गया इसको अभी कहते हैं उपासना भाष्य में हेना मध्यम उत्कृष्ट चृष्टि दर्शन साम्यम ये मंद मध्यम उत् उत्तम बुद्धि तो सामर्थ्य उपेता इत्यर्थः जो तीन प्रकार की कहा गया प्रथम दृष्टि हो गया हीन दृष्टि हीना हीना का अर्थ निकृष्टा आगे मध्यम idol, आगे उत्कृष्ट स दृष्टि दृष्टि अर्थात दर्शन सामर्थ्यम दर्शन सामर्थ्यम अर्थात विचार सामर्थ्यम कैसे वो विचार करके पदार्थों को ग्रहण कर लेता है ये शाम अर्थात बहुब्रे दिखा दिया हीना दृष्टि ये ये हो गया विग्रह हीना का अर्थ निकृष्ट दृष्टि का अर्थ दर्शन सामर्थ्य जिनका है ते मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्योपेता तीन प्रकार की एक ही साथ के दिया हिना निकृष्टा मध्यम उत्कृष्ट तो दृष्टि ये मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्योपेता इस प्रकार की बुद्धि का सामर्थ्य से उपेता उपेता युक्ता इस प्रकार की बुद्धिवाल है आगे भाष्य में कह गया उपासना उपदेष्टेयम तदर्थम यम उपासना उपदिष्टा ये उपासना श्रुति में कही गई है तदर्थम तदर्थम अर्थात तो मंद मध्यम दृष्टिश्रमाद्यर्थम मंद और मध्यम दृष्टि को आश्रय करने वाले जो आश्रमी लोग होते हैं उनके लिए उपासना कही गई है जो उत्तम दृष्टि वाले हैं वो वेदांत का विचार करेंगे तो वो उपासना नहीं करेंगे वेदांत विचार अगर सर्वदा नहीं कर पाते हैं तो फिर और परिशिष्ट काल में उपासना करें तो इसीलिए यहाँ का परंपरा में हम लोग सुबह शाम करते हैं टीका में कर्मोपदेश तदर्थत्व आह जिस अर्थ उपासना कही गई है मंद मध्यम दृष्टि वालों के लिए इसी के लिए कर्म भी कहा गया भाष्य में कर्माणि च वाक्य का बीच में है कर्माणी च कर्म भी उन्हीं के लिए कहा गया है मंद मध्यम दृष्टि के लिए कर्माणि च कर्माणी छ अर्धवाक्य आगे टीका में देखेंगे व्यावर्त्या दर्शयती तो मंद मध्यम दृष्टि वालों के लिए उपासना और कर्म का विधान श्रुति में हुआ किन के लिए नहीं है कहते हैं भाष्य में वाक्य का आधार से न आत्मयिक अद्वितीय निश्चित उत्तम दृष्टियर्थम यहाँ तक नच आत्मा एक है एक एव अद्वितीय इस प्रकार की निश्चित उत्तम दृष्टि अर्थ निश्चिता उत्तम दृष्टि ते निश्चित उत्तम दृष्टे तेभ्य उनके लिए उपदेश किया गया है किसके द्वारा कहते दयालुना वेदेन अनुकंपया वेद दयालु है अनुकंपा करके ये उपासना उनके लिए कहती है तो अच्छा यहाँ आगे सनमार्ग टिका में वेदेन उपासनाउपेश मंदा मध्या कथम अनुग्रह सिद्धती इति आशंका वेद में उपासना का उपदेश होने से मंद और मध्यमों के ऊपर अनुग्रह सिद्ध होता है तो मंदर मध्यम का अनुग्रह होता है कैसे होता है भाष्य में इसको कहते हैं सन मार्ग गाहत कथम उत्तमाम एकत्व दृष्टि प्राप्ति सन मार्ग गाहत ये सनमार्ग गाह है सन मार्ग में चलने वाले अर्थात तो वेद विहित तो मार्ग में चलने वाले जो लोग श्रद्धा पूर्वक चलते हैं उनको कैसे कल्याण हो इसीलिए कृपा परवश कह देते हैं बाकी कोई स्वार्थ नहीं है वेद को वेद तो ऐसे ही वो तो पूर्ण निस्वार्थ ईश्वर की केवल निःश्वास मात्र से वो प्रसूत उत्पत्ति तो ये ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है अंतस्थ धर्मोपदेशात तो ये आगे आएगा ये व्याया नहीं तो वहाँ भामती का उनके ऊपर टीका लिखे हैं अमलानंद सरस्वती कल्पतरूप प्रसिद्ध टीका है तो वहाँ वो कहते हैं निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात् कर तुम अनिश्वरा अनिश्वरा असमर्थ परम ब्रह्म निर्विशेषम किंतु साक्षात कर तुम असमर्था ते मंदा जिनको ये साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है वेदांत विचार नहीं कर पा रहे हैं ते अनुकम्पयंत सविशेष निरूपणे ही श्रुतियाँ श्रुति के द्वारा जो सविशेष ब्रह्म सगुण ब्रह्म का निरूपण होता है वो उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए उससे क्या होगा आगे कहते हैं वसीकृते मनसीगुण ब्रह्मशीलना तदेव आविर्भव साक्षात्पाधिकल्पन य मनसी सगुण तो उपासना वसी कृते उनका मन सगुण उपासना से जब वस हो जाता है तदेव ब्रह्म वही जो निर्विशेषम परम ब्रह्म आविर्भवेत तो उपासना करने से चित्त जब वसीकृत हो जाता है एकाग्रता हो जाता है तब तो फिर ब्रह्म का आविर्भाव हो जाता है निश्चय हो जाता है जब बहुत ज़्यादा विचार चलता है अंदर में अन्य अन्य विचार ये विचार स्थिर नहीं होता है हम सुनते हैं क्षण भर के लिए लग भी सकता है लेकिन स्थिर नहीं होता है जब सारे साफ हो जाएगा एक ही बार कह दिया जाएगा आजकल का दृष्टांत है परमांश जी रामकृष्ण जी तो उनको एक ही बार कह दिया हो गया क्यों इतना एकाग्र है कि वहाँ बिल्कुल और कुछ नहीं है जो तो मतलब उपदेश होगा वो हो तो एकदम बैठ जाएगा तो इसी प्रकार की उपासना का सब लाभ है इसलिए हम लोग भी जितना ही उपासना परायण हो विचार तो करते हैं जब विचार नहीं करते हैं अन्य समय में तो सर्वदा कुछ ना कुछ श्लोक रटन करें ये सूत्र रटन करें वाक्य रटन करे कुछ ना कुछ से लगा कर रखें मन ठीक टीका में ना प्राप्यु रीति उपासना उपदिष्टा कर्माणि चैति पूर्वेण संबंध भाष्य में कहा ना अंतिम पक्ष कथम एकत्वम एकतो उत्तम एक दृष्टि अर्थात कैसे वो प्राप्त कर ले वो लोग टीकाकार तो कहते हैं इति इसीलिए उपासना उपदिष्टा उपासना कही गई है कर्माणि च कर्म भी कहा गया है इति पूर्वेण संबंध भाष्य में एक दो तीन चार ते तो ये उपासना उपदिष्टा हाँ भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में है ना अंतिम में भाष्य में उपासना उपदिष्टा ये जो उपासना उपदिष्टा ये प्राप्नुयु के साथ अन्वय हो जाएगा प्राप्नुयुर एक दृष्टि इति उपासना उपदिष्टा इस प्रकार के अन्वय करेंगे ठीक टीका में आगे उपास्यम ब्रह्म एवं नवती प्रतिषेधन मंद मध्यम दृष्टि विषय तम उपासन ब्रह्म उपास्यम ब्रह्म उपा न भवति ब्रह्म उपासना का विषय नहीं होता है ये एक कषद में मंत्र है तो यमसा न मनुते येनाहुर्मनोमत तदवे ब्रह्मत्व विद्दि नेद, नेदम उपासते। जो उपासना किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है तो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं, नहीं होता है इसलिए ब्रह्म उपास उपास्य नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म तो उपासक रूप में ही विद्यमान है तो उपास्य ब्रह्म एवं नवती अर्थात ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप उपास्य नहीं है इति प्रतिषेधात् मंद मध्यम दृष्टि विषयत्व उपासन से इसलिए उपासना तो, तो, तो मंद मध्यम दृष्टि विषय अर्थात तो मंद मध्यम दृष्टि वालों के लिए ही उपासना है प्रतिभाति इतिहा भाष्य में कहा मंत्र दिया है यह मनसा न मनुते यह नहुर्मोमतम जो मन के द्वारा मनन का विषय नहीं होता है मनो उसको विषय नहीं करता है मनो उसका विषय नहीं करता तो अशुद्ध मनो विषय नहीं करता नहीं तो मन सेह ना न किंचन फिर वो श्रुति कैसे संभव होगा मन से एवं इधम आपतव्यम तो अशुद्ध मनो के द्वारा नहीं होता है वो उपासना है अहंग्रह उपासना अहंग्रह उपासना परोक्ष ज्ञान से करता है तो अहंग्रह उपासना वो निर्गुण उपासना नहीं है अगर लक्ष्यार्थ ज्ञान होने के बाद करता है तब तो वो ज्ञान निधि अहम कहने से हम ये शरीर से विलक्षण इस प्रकार की जिसको समाधि दशा संपन्न होकर के अनुभव हुआ है ये तत्वोध में पूर्वार्ध में तोम पद का विचार है उत्तरार्थ में तत्पद का विचार है तोम पद का विचार का अंतिम में कहते हैं समाधि दशा संपन्नम उपाधि उपाधि उपाधिशून्यम और ये हो गया तोम पदार्थ का शुद्ध चैतन्योम पदार्थ का लक्ष्यार्थ तो है ये जिसको अनुभव हुआ है कैसे अनुभव होगा समाधि दशा संपन्न, समाधि कोई घंटों भर होने आवश्यक नहीं है अगर आपको एक सेकंड भी हुआ दो चार बार हुआ आपको उसी से लगेगा कि हम वो है वो तत्व तो है और ये सब तादात्म्य हो जाता है शरीर में मनुबुद्धि के साथ ये तो संस्कार हो होता है जिसको इस प्रकार निश्चय हुआ तुम पदार्थ का शोधन हुआ आगे उसको तत्पदार्थ का शोधन हो सकता है तत्पदार्थ का शोधन अर्थात ये जगत का बार बार लय करेगा ये जो वृक्ष दिखता है तो पर्वत दिखता है पृथ्वी है, पृथ्वी जल जल तेज तेज वायु आकाश आकाश अविद्या अविद्या कहाँ है ये तो जैसे ही वो अविद्या में पहुंचेगा जिसको तुम पदार्थ का शोधन हुआ है वो जब तत्पदार्थ चिंतन में लय चिंतन करेगा जैसे ही अविद्या के पास पहुंचेगा उसका वही स्थिति आ जाएगा जो शोधित तोम पदार्थ का स्थिति है वो फिर समाधिस्त तो हो जाएगा वो चाहे चलता है कुछ भी करता है उस समय क्षण भर के लिए समाधि तो हो जाएगा किंतु उस समय में वो जानेगा कि ये तो तत्पदार्थ का अधिष्ठान है उसका बुद्धि उस समय में ग्रहण किया तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ तो होगा किंतु उस समय में उसको वो बुद्धि नहीं होगा कि यह तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ तो। क्योंकि उसका प्रक्रिया चलता था तत्पदार्थ का लय करता था इसलिए तत्पदार्थ का अधिष्ठान मानेगा तो अभी उसका तत्पदार्थ का अधिष्ठान एक शुद्ध आया और तुम पदार्थ का तो अनुभव हुआ है ये दो अलग अलग मानते चलेगा फिर जब उसका प्रारब्ध क्षय होगा एक दिन उसको ऐक्य होगा अर्थात ये तत्पदार्थ का शोधन करते समय इस समय में ये तो कुछ नहीं है समाधिस्त हो गया उसको भान हो जाएगा अच्छा ये तो मेरे में ही ये समाधि हो रहा है अर्थात ये जगत ये मेरे में ही अध्यस्त है ये उसको प्रथम बार ऐक्य ज्ञान होगा उसके आगे निधि होगा प्रथम बार ऐक्य ज्ञान होने के बाद निधिध्यसन आरंभ होगा तो इस अवस्था में वो जो निधिध्यसन होगा वो अंतकरण का ही वृत्ति है तो मन ही वो कार्य करेगा तो इस प्रकार की स्थिति से वो जो अहम ब्रह्म चिंतन करेगा इसको कहा जाएगा निधिध्यासन ये निर्गुण उपासना किन्तु ये पदार्थ लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं हो करके ऐक्य ज्ञान एक बार भी नहीं हो करके जो केवल परोक्ष ज्ञान से चिंता करता है ये अर्थात तो तो जा जाएगा उसका ज्ञान क्या है न इसका एक लौकिक दृष्टान्त तो, तो, तो तो मतलब तो तो तो जगत का अधिष्ठान लेता है अर्थात तो ईश्वर को नहीं ईश्वर कहने से तो अर्थात माया विशिष्ट हुआ तो वो माया का अर्थात अनुभव फिर नहीं आने से वो एक शुद्ध तत्व को ग्रहण करेगा वो ब्रह्म ये पंचोदश का शायद सप्तम में चलता है ना सप्तम में देखेंगे कि ये देह मन इत्यादि का जो अधिष्ठान है उसको कूटस्थ कहा जाएगा और जगत अधिष्ठान जिसको कहा जाएगा उसको कूटस्थ नहीं कहा उसको ब्रह्म कहा तो कि कूटस्थ है कि ब्रह्म अर्थात जो तत्पदार्थ का वो लय चिंतन करता था वो अधिष्ठान वो ब्रह्म बोल करके मानेगा और जो तम पदार्थ का उपाधि विनिर्मुक्त जो अनुभव आया है उसको कूटस्थ मानेगा ऐसे ही होगा उसको अर्थात तो इतना सुनते हैं वेदांत तो, फिर भी वो ऐसे होगा और हमको भी पहले संदेह होता था कैसे ऐसे दो होगा अगर तत्व तो तो एक है तो आप इसमें देखेंगे प्रकरण द्वादशी में एक है सिद्धांत बिंदु ये भगवान भाषेकर का जो मतलब दस ही श्लोक है उसके ऊपर मधुसूदन सरस्वती जी का मधुसूदन सरस्वती जी के ऊपर गौरव ब्रह्मानंदी जो कि मधुसुद्धि का टीकाकरण वो उसको लिखते हैं ऐसे दो शोधित तो पदार्थ आएंगे दो लक्ष्यार्थ आएंगे वहां प्रश्न करता है दो लक्ष्यार्थ कहाँ है लक्ष्यार्थ तो एक ही है कहते हैं उस समय उसको एक ही ज्ञान नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया आरम्भ किया था बाहर पदार्थ से वहां लय करता था इसलिए उसको वहां मानेगा मैं ही वही हूँ इस प्रकार की नहीं आएगा ये और कुछ प्रारंभ बीच में होता है वो क्षय हो जाने से प्रारंभ फिर एक दिन लगेगा कि अच्छा ये तो वही तो पदार्थ को ला रहा है जो कि तोम पदार्थ का शोधनों काल में मेरे को अनुभव होता था तो फिर उस दिन उसको वही के ज्ञान होगा तोम तो पदार्थ का शोधन करेगा इसलिए योग सांख्या वाले तत्व पदार्थ का शोधन नहीं कर पाते उनका तो जो प्रकृति है मूल प्रकृति वो तो नित्य है उसका लय नहीं होगा इसलिए योग और वेदांत में ये लाभ है जीवन मुक्ति में वेदांतियों का लाभ है उनको वो लाभ इतना नहीं है मतलब करने तक उनका लाभ है वो करना है इसलिए किसी भी मार्ग में तत्पदार्थ तो का शोधन हो सकता है अन्य अन्य मार्ग में किंतु तत्पदार्थ का शोधन तो और ऐक्य ज्ञान ही केवल वेदांत कराएगा क्योंकि तत्पदार्थ का शोधन अन्य मार्ग में है नहीं बाकी सब लिए जगत सत्य है परिणामी हो अथवा ये हो जैसे भी हो वास्तव हो किंतु ये सत्य ही है तो ये वेदांत ही वो कराएगा कार्य सांख्य में का, न, नहीं है कुछ सांख्य सांख्य को लेकर के तत्क शोधन नहीं होगा क्योंकि वो क्योंकि जो तो पुरुष है वो तो पुरुष तो तुम हो गया पुरुष तुम तो होता है योग के लेकर के ना ये दोनों मार्गो में नहीं होगा क्योंकि वो लोग तो प्रकृति को परिणामी नित्य मानते हैं ना वो तो रहेगा यो, योग में ईश्वर ईश्वर ईश्वर है है को बताते हैं जो है, वो भी उसका आ, उसका वो, है। तो है। वो भी तो पुरुष विशेष है किंतु वो भी तो पुरुष विशेष है ये हमसे भिन्न है योग में सांख्य तो कम से कम दो लेते हैं एक पुरुष हो गया और एक परिणामी नित्य प्रकृति हो गया योग तृतीय तो को ले आया ये ईश्वर और ये प्रकृति योग में ये क्या समान मानते है नहीं मानेंगे तो फिर उनका शोधन कैसे होगा वो तो और एक अधिक लाए तो और मतलब दूर हो जाएगा इसलिए ब्रह्मसूत्र में में कहेंगे प्रथम अध्याय का वेदांत सबसे बड़ा मतलब हाँ जो वहाँ योग्य दिए हैं वहाँ ये श्लोक पूरा हो गया हो गया महाराज जी सांखे से ज्ञान योग कि हाँ। किसी, किसी से वो बद हाँ। वाला ईश्वर का मत है वो भी शुद्ध है हाँ। इसका मतलब है दोनों में अलग अलग को ये दो शास्त्र के द्वारा शुद्ध हो सकता है लेकिन वो एक किन्तु सांख्य कैसे तत्पदार्थ को शोधन कर देगा वो तो मूल प्रकृति कहेगा ना करेगा तत्को नहीं करेगा क्योंकि अच्छा योग तत्को शोधन करेगा योग तत्को शोधन क्योंकि ईश्वर शुभ तो होने के बाद भी ये मूल प्रकृति किधर जाएगा योग में मूल प्रकृति अलग है रहेगा तो ये कैसे होगा मूल प्रकृति तो बचा रहेगा तो होता, हो तो करवा देगा क्या लाभ हुआ ये तो प्रकृति बचा रहा ये तो ये लाभ नहीं होगा अर्थात ये जो ईश्वर है ये प्रकृति के साथ शुद्ध हो जाना चाहिए तुम तो हो गया शुद्ध तो हम खाली ईश्वर को शुद्ध कर लेंगे और फिर ये रह जाएगा तो फिर वेदांत तो ऐक्य नहीं करवा पाएगा नहीं। कर देगा तो ये नहीं। दोनों में कर अलग तो तो तो कर करके जो तुम है तो उसका लाभ मतलब चूड़ान तो लाभ नहीं हुआ ना मतलब ये जीवन मुक्ति अवस्था में ये बना रहा प्रकृति बना रहा तभी तो प्रकृति बना रहा तो वो आनंद नहीं होगा प्रकृति नहीं रहना प्रकृति अर्थात तो उसमें सत्य तो नहीं रहना इसलिए सांख्य में ब्यास जी कहते हैं नहीं योग भाष्य में ब्यास जी कहे हैं देखेंगे तो अर्थात योग तो ऐसा तो है कि पर्वत के ऊपर बैठा है उसको गर्मी नहीं लग रहा है किंतु तो बाकी नीचे सब आग लगी हुई है इस प्रकार के क्या लाभ है ऊपर में आप बैठे हैं तो नीचे आग लगा है किसी क्षण में थोड़ा सा दुर्बलता आ जाएगा कभी मैं कूद जाऊँ आग बुझाने के लिए तो गया उसका विद्वान मतलब क्योंकि वेदांत क्या कहेगा नीचे आग लगा है ऐसे में बैठे बैठे सोचता हूँ वो कभी भी कूदेगा नहीं इसमें ये अंतर है दोनों में तो वहाँ इस प्रकार के हाँ ये दोनों शोधन कर सकते हैं ईश्वर को किंतु तो ऐक्य तो उनका बात ही नहीं उस मार्ग से वेदांत भी ऐक्य नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रकृति तृतीय रह जाएगा यह हानि होगा ईश्वर भी आला कैसे ईश्वर शुद्ध है।, है, है।, तो है वो ईश्वर शुद्ध है नहीं वो तत्व नहीं कहा जाएगा ईश्वर अलग है शुद्ध है क्योंकि तत्व जो वेदांत में तत् कहेगा वो प्रकृति और ईश्वर मिला करके सबको तत्व कहेगा तत्वर मानने से वो शोधित होगा तो होगा, वो तत्व नहीं लिया जाएगा, वेदांत का तत्व नहीं लिया जाएगा। तो। ओम